प्रश्नोत्तर दीप माला शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा देवी भागवत का नाम पुराणों की सूची में नहीं है फिर उसे पुराण क्यों मानते हैं समाधान आपने जो सूची देखी उसमें देवी भागवत का नाम नहीं होगा परंतु ऐसी भी सूची मिलती है जिसमें उसका नाम है उस सूची में भागवत का नाम नहीं है पुराणों के जो लक्षण कहे गए हैं वे सब देवी भागवत में मिलते हैं और पुराणों की जो भाषा एवं शैली है वह भी उसमें मिलती है श्रीमद्भागवत में वह शैली नहीं मिलती अब कहो कि प्रामाणिक कौन सा है तो समझने की बात है कि व्यास जी ने 18 पुराण लिखे साथ ही 18 उपपुराण भी लिखे हैं इन दोनों में से एक को मुख्य पुराण और एक को उपपुराण मानने पर दोनों की रचयिता व्यास जी ही सिद्ध होते हैं इसलिए हमारी दृष्टि में तो दोनों ही व्यास जी के रचे हुए हैं और दोनों ही प्रमाणिक हैं जिज्ञासा मनुष्य परमात्मा का प्रिय पुत्र है और देवता लोग भी मनुष्य शरीर पाने की कामना करते हैं ऐसा कहने में शास्त्रों का क्या तात्पर्य है समाधान श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है श्रेष्ठा पुराणी विविधान अजयात्म सत्या वृक्षां शरीर श्रीपशुन खगद समस्यान्न तुष्ट तुष्टृदय पुरुषम विधाय लोक ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेव भागवत भगवान ने सृष्टि करते करते अनेक प्रकार के शरीर बनाए वृक्ष बनाए पशु बनाए पक्षी बनाए मछलियाँ बनाई, इतने प्रकार के जीव बनाए जिनकी गणना करना भी असंभव है पर इतनी सृष्टि करने पर भी परमात्मा को संतोष नहीं हुआ उसे लगा कि अभी तक सृष्टि का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ अंत में जब मनुष्य शरीर का निर्माण किया तब मुदाप मुदमापदेव वह परमात्मा बहुत प्रसन्न हो गया इस प्रसन्नता का हेतु क्या था तो कहा ब्रह्मावलोक धूषणम इस मनुष्य शरीर में भगवान ने बुद्धि का एक विकास कर दिया जिसके द्वारा वह अपने मूल स्वरूप को ब्रह्म को जान सकता है दूसरे शरीरों में बुद्धि का ऐसा विकास नहीं है इसलिए इसके आगे सृष्टि करना बंद कर दिया पशु शरीर में भी भोगों की कमी नहीं है वे भी अपना सारा काम ठीक से कर लेते हैं यदि पूर्व जन्म का पुण्य हो तो कुत्ता भी हवाई जहाज़ में घूम सकता है परंतु पशु राम नाम नहीं ले सकता सत्संग नहीं सुन सकता पुरान नहीं पढ़ सकता है यह सब तो मनुष्य शरीर में ही संभव है देव ज्योनी में भी भोग बहुत अधिक होने से भजन की ओर प्रवृत्ति दुर्लभ होती है पर मनुष्य को सुविधा है कि वह अपनी बुद्धि का ठीक प्रयोग करके चाहे तो देवता बन जाए अथवा अपने स्वरूप को जानकर परमात्मा ही बन जाए इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य परमात्मा का प्रिय पुत्र है और इसी वजह से देवता भी इस शरीर के लिए ललायित रहते हैं जिज्ञासा पुराणों में जिन शिवलोक विष्णुलोक आदि की चर्चा आती है उनका वेदों में कहीं नाम नहीं आता क्या ये लोग कल्पना मात्र हैं समाधान वैदिक वांग्मय में, में हिरण्यगर्भ ही ईश्वर की प्रथम अभिव्यक्ति है वह ईश्वर का सगुण साकार रूप है वैदिक उपासनाओं के द्वारा प्राप्तव्य सर्वोत्कृष्ट लोक ब्रह्मलोक हिरण्य गर्भलोक ही है इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई लोक नहीं है तैतृय उपनिषद की आनंद मीमांसा में आदित्यलोक वरुणलोक इंद्रलोक प्रजापतिलोक आदि अनेक लोकों का वर्णन करने के बाद अंतिम में ब्रह्मलोक को ही कहा गया है वेदों में हिरण्य गर्भ को सर्वदेवा देवतात्मा माना गया है इसलिए पुराणों में शिवलोक आदि जो उत्कृष्ट लोक कहे गए हैं उन सब का अंतर्भाव ब्रह्मलोक में ही मानना पड़ता है अलग अलग पुराणों में उसी लोक के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं शिवलोक आदि कोई काल्पनिक लोक नहीं है